एक वक्त की बात है एक सिपाही था जिसका नाम था एकिलीज उसने अपने साथियों को अलविदा कहा और अपने घर के लिए रुकसत हुआ कई दिन सफर करने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचे थे अपने लिए खाना या अपने घोडे के लिए खाना खरीदने को और उसका घर भी अभी बहुत दूर था वह बहुत ठका हुआ और भूखा था जब वह एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत किले के पास पहुंचा वह किले में दाخिल हुआ अपने घोड़े को अस्तबल में रखा उसे चारा दिया और खुद महल में गया उनमें से एक कमरे में एक मेज पर आला खाने पीने की चीजें थी जो कभी किसी भी इंसान को भरमा सकती थी उसने जी भरकर खाया पिया तभी अचानक एक भालू दाखिल हुआ आह डरो मत मैं कोई खौफनाक भालू नहीं हूं समझे खैर جہاں سے میں ہوں وہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ خوفناک ہیں؟ با سکون رہو، میں ایک لڑکی ہوں اور اگر تم کہنا چاہو تو میں ایک تشکیر کی شکار ایک شہزادی ہوں اگر تم ایک رات یہاں گزارو گے, تو میرے یہ تشکیر خارج ہو جائے گی आ, ماف پر میرے خیال سے میں ایک بھالو کی موجودگی میں ایک رات یہاں نہیں گزارنا چاہوں گا فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی بھالو نے اکیلیز खूबसूरत लड़की मैं हूं शहजादी पेरिस आप बहुत खूबसूरत हैं शुक्रिया अगर तुम रात रुककर इस तजखीर से आजाद होने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे निकाह करूँगी, ये मेरा वादा है तुमसे मुझे आपको बीवी कबूल करना अच्छा लगेगा ठीक है मैं रात भर रुकूंगा शुक्रिया आ... आ, मेरा नाम है अकीलेस एकिलिस ने सर हिलाया और भालू चला गया। अपने लंबे सफर से थका होने की वजह से वो सो गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो शहजादी अंदर दाखिल हुई। वो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मेरी तस्कीर तोड़ने में मेरी मदद की एकिलिस। शुक्रिया। और जैसा मैंने वादा किया था वक्त गुजरा और जल्दी ही अकिलीज़ को अपने पुराने घर की याद आई और वह वहां जाना चाहता था। मेहरबानी करके मत जाओ। क्या तुम यहां खुश नहीं हो? अज़ीज़ी, मैं यकीनन अपने बुजुर्ग वालिदैन से मिलना चाहता हूं। पर फिक्र मत करो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। खैर, तो ठीक है। अगर तुम्हें जाना ही है तो कृपया ये बीजों का थैला ले जाओ। जहां कहीं भी जाओ, सड़क के दोनों तरफ ये बीज फेंकना। जहां कहीं भी वह गिरेंगे, दरख़्त उगाएंगे। और इन درختوں پر نایاب پھل لگیں گے اور خوبصورت پرندے گائیں گے تمہاری بابت سب کچھ اتنا ہے. मैं ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور میں بہت احسان مند ہوں کہ تم مجھے ملے को نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور وہاں سے چلا گیا اگلے کچھ دنوں تک جہاں کہیں بھی ایکلیز گیا اس نے تلسمی بیج پھینکے اور وہاں درخت اگائے جیسے وہ زمین سے سرکائے ایک دن एक खुले खेत में बीचों बीच उसने कुछ आदमियों के झुंड को देखा घास पर बैठे ताश खेलते हुए। उनके नजदीक एक केतली लटक रही थी। हालांकि उसके नीचे कोई आग नहीं जल रही थी, पर उसके अंदर शोरबाव उबल रहा था। आदाब, आप कैसे हैं हजरत? आपके पास तो ये बहुत ही शानदार चीज है। एक केतली जो ब उसने एक बीज थेले से निकाला और उसे जमीन पर फेंका और वहाँ देखते ही देखते एक दरख्तुगा आया जिस पर फल लगे थे और परिंदे उसके आसपास गा रहे थे। उसे ये तलसमी बीज कहां से मिले? ये सिर्फ उस तस्कीर श्रद्धा शहजादी ही है जिसके पास ये बीज हैं। मुझे लगता है इसी आदमी ने हमारा उसपे किय हाँ चलो उसे आधे साल तक सुला दें। एकिलिस को ये पता नहीं था कि वो शाहिर है जिन्होंने शहजादी पेरिस पर तस्खीर नाज़िल की है। उन्होंने उस पर एक फिल्स में डाला और एकिलिस और न कुछ से गिरा और गहरी नींद में सो गया। जल्दी ही शहजादी पेरिस को उसके सिपाहियों ने इत्तला दी कि सभी � میرے شوہر کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا ہوگا اس نے فیصلہ کیا جا کر اسے تلاشنے کا وہ اسی سڑک سے گئی جس سے ایکلیز گیا تھا اور جب وہ کھلے میدان والی جگہ پر پہنچی اس نے ایک شاندار درخت دیکھا اس کے نیچے اس کے شوہر کو اس نے دیکھا جو سویا ہوا تھا اس نے اسے ہلایا اسے پکارا یہاں تک کہ چمٹی بھی کاٹی، پر وہ نہیں ہلا شہزادی پیرس بہت خفا ہو گئی और अपने गुस्से में उसने उसे बददुआ दी ए नींद के दीवाने काश एक तूफान तुम्हें उठा दे और तुम्हें उड़ा कर ले जाए दूर अनजान मुलकों में उसने अभी ये लफ्ज बोले ही थे तब तेज हवाएं घिराई आईं तूफान बनके शोर मचाती हुई और उस सिपाही को उठाया और शहजादी की आंखों के सामने से ये मैंने क्या किया इस दौरान एकिलिस को हवाओं ने उठाकर एक جزیرے पर फेंक दिया था जब उसने अपनी आंखें खोली आधा साल गुजर चुका था वो जागा और सीधा ही अपने पांव पर उछल पड़ा आसपास देखते हुए मैं मैं यहां कैसे आ गया मुझे यहां कौन लेकर आया है जब वो जزیرے के रेतीले साहिल पर चल रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ आदमी लड़ रहे थे। वो एक जालिम साहिर के बेटे थे। आखिर बात क्या है? तुम छोटे लड़के लड़ क्यों रहे हो? हुजूर, बात ये है कि हमारे अब्बा मर गए हैं और हमारे लिए तीन नयापजी से छोड़ गए हैं। एक कुर्ता हुआ कालीन, सात � ओ अहमख साहिरों अपनी लड़ाई करना बंद करो अगर तुम चाहो तो मैं ये चीजें तुम्हारे बीच में बांट सकता हूँ ताकि तुम में से हर कोई मुतमईन हो जाए साहिर मुतहिक हो गए बताओ क्या वो नारियल का दरख्त देख पा रहे हो वो जिसके पत्ते ज़मीन छू रहे हैं हाँ हाँ ए वो तीन नया चीजें ज़मीन पर मे जो मुझ तक सबसे पहले पहुंचेगा वो इन तीन नयाप चीजों में से एक चुनेगा, जो भी दूसरा आएगा वो दो के बीच में से चुनेगा, और रही बात तीसरे की बहुत आसान है, जो बचा होगा वो उसे मिल जाएगा। एक झटके में ही तीनों साहिर उस नारियल की दरख्त की जानी बदौल पड़े। अखिलेश मुस्कुराया और उसने सा� कुछ देर बाद वो एक झोपड़ी के पास आया और उसमें दाखिल हुआ। वहाँ उसने एक ज़यीफ़ खातून को देखा। आदाब दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? बेशक बेटा, मेहरबानी करके तशरीफ़ रखूँ। अकिलीस बैठ गया और उस खातून ने हवा में अपने हाथ हि� मैं बहुत सी चीजें हूं। बकवास बंद करो और अपना खाना खाओ। एकलिज़ ने जी भर कर खाना खाया और जैसे ही उसने खाना खत्म किया, तिलस्मी तरीके से मेज गायब हो गई। खाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आप किसी और बात के लिए मेरी मदद करें, तो मैं आपका हमेशा ऐसा न मन रहूँगा। एकलिज क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं उसे कैसे तलाशूं? मैं तुम जवानों को कभी नहीं समझ पाती। मोहब्बत के लिए जो कुछ भी हो सके करने को तैयार रहते हो। मेहरबानी कीजे, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये मेरा मसला नहीं है। मेहरबानी कीजे, मेहरबानी कीजे, मेहरबानी कीजे। ठीक है, ठीक है। मैं हवा को ब वो बाहर सहन में गई और उसने ऊंची आवाज में पुकारा ओ हवा फौरन मेरे पास आओ अचानक चारों तरफ से तूफानी हवाएं इतनी जोर से चली कि झोपड़ी कांपने लगी खामोश हो जाओ तेज हवाओं और मुझे बताओ कि क्या तुमने कहीं खूबसूरत शहजादी पेरिस को देखा है हां दादी मां ख़ूबसूरज शहज़ादी पैरिस एक नई सलतनत में रहती हैं उसका शौहर गायब हो गया जब गुस्से के दौरे में उसने उसे बददुआ दी इससे बेखबर कि वह ज़ालिम शाहिरों की तसहीर का शिकार है वह अभी भी अपने किए पर शर्मिन्दा है और उसके लिए तरस रही है पर अलग-अलग बादशाह और शहज़ादे आते हैं हर दिन उसका हाथ निकाह के लिए माँगने वह सब उससे शादी करना चाहते हैं और वो सल्तनत यहां से कितनी दूर है चलकर वहां जाने में तीस साल लग जाएंगे दस साल परों पर उड़ने में लेकिन अगर मैं चलूं तो मैं सिर्फ तीन घंटे में वहां पहुँचा सकता हूँ <laughs> दिखावे बस क्या कहा आपने मेहरबानी करो ऐ अजीम हवा मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मुझे मेरी शहजादी के पास سب سے پہلے تو خاموش ہو جاؤ اور دوسرا یہ کہ میں یہ تب जब کروں گا جب تم مجھے اپنی سلطنت میں تین دن اور تین رات رہنے دوگے سمجھ گئے؟ مجھے پرواہ نہیں ہے تم چاہو تو دو تین ہفتے تک رک جاؤ ٹھیک ہے تو پھر سفر کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن नुकसान مت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. <coughs> दिखावे क्या कहा आपने कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा एक भी बात नहीं अचानक तेज हवा शोर मचाने लगी और बहने लगी अकीलिस को हवा में उठा लिया गया और उसे पर्वतों और समंदरों से ऊपर उठा कर ले जाया गया बिल्कुल बादलों के नीचे बस तीन घंटे में वो अपनी सल्तनत में हाजिर हो गया जहां उसकी खूबसूरत श और तुम्हारी सल्तनत में मैं नहीं रहना चाहता आ, पर ऐसा क्यों क्योंकि अगर मैं चलने लगूं तो इस शहर में एक भी घर नहीं बचेगा ना ही एक दरख्त बचेगा मैं सब कुछ उखाड़ दूँगा। मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूं समझे कितना दिखावेबाज है ये क्या कहा आपने الودا اے طاقتور عظیم ہوا آپ کی خدمت کے لئے میں گزار ہوں اکیلیز نے اپنے غائب ہونے والی ٹوپی پہنی اور وہ محل میں گیا وہ بڑے کمرے میں داخل ہوا میز کے گرد بہت سے بادشاہ اور شہزادے بیٹھے تھے جو شہزادی پیریس کو رجحانے میں لگے تھے جب ان میں سے ایک نے اسے ہیرے کا آئینہ پیش کیا تحفے کے طور پر تو اکیلیز نے آئینے پر وار کیا اور اسے توڑ دیا सभी मेहमान हैरतज़दा हो गए। उसी वक्त वो बीजों का थेला जो उसने दिया था, उसकी जेब से गिर पड़ा। शहजादी पेरिस ने फौरन ही उसे पहचान लिया। वो यहाँ है। खुश होकर उसने अपने मेहमानों को एक पहेली सुलझाने दी। ठीक है हजरत, मुझे ये पहेली बताओ। मेरे पास एक खूबसूरत हाथ से बना ताबूत थ और उसे पाने की मुझे कभी उम्मीद नहीं थी और अचानक चाबी ने खुद को ढूंढ लिया जो कोई भी इस पहेली को बूझेगा, वो मेरा शाहर होगा सभी बादशाहों और शहजादों ने उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की पर वो फिजूल था मेरे अजीज अगर तुम यहाँ हो तो बाहर निकलो और खुद को जाहिर करो अखिलेश ने अपनी गा� ये है मेरी पहेली का हल ताबूत मैं खुद हूँ और सोने की चाबी है मेरा वफादार शौहर किसने ये बूझा होता <laughs> सभी बादशाहों और शहजादों की भौंहें तन गईं और वो मायूस होकर वहां से चले गए टेरिस और अकिलीज ने एक दूसरे को आगोश में लिया मुझे माफ करना मेरे अजीज मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो مجھے خوشی ہے کہ میں تم تک واپس آ گیا شکریہ میرے عزیز میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر کبھی بھی گصہ نہیں کروں اگر تم مجھے کسی دور کے جزیرے میں نہیں بھیج تو میری عزیزہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> دونوں دوبارہ مل کر خوش تھے شہزادی پیریس نے اپنے پہرداروں کو بھیجا کہ اکیلیز کے والدان کو ان کے ساتھ رہنے کے اکلیز بہت خوش تھا اور شہزادی سے اور زیادہ محبت کرنے لگا شہزادی پیریس نے پھر کبھی اپنا آپا نہیں کھویا اور جہاں تک اکیلیز کا سوال ہے اس نے اپنی بیوی سے کچھ جادوں کی چالیں سیکھی اور اسے خوش کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کرنے لگا